सांकर छांदोग्योपनिषदा भाष्यान आदिदृष्टि से उद्गीपाशना अथादतपति तुद्गी मुशतवा यह प्रजाभ्य उदाया उद्यम मोभयम् अहंत्यपहंता वै भय से तपसो या एवं वेद इसके अनंतर अधिदेवत उपासना का वर्णन किया जाता है जो कि वह आदित्य तपता है उसके रूप में उद्गीत की उपासना करनी चाहिए यह उदित होकर प्रजाओं के लिए उद्गान करता है उदित होकर अंधकार और भय का नाश करता है जो इस प्रकार इसको जानता इसकी उपासना करता है वह निश्चय ही अंधकार और भय का नाश करने वाला होता है अथान्तर अधिदैवतम देवताषय उद्गीपासना प्रस्तुत मितर्थ अनेकधोपास्यवाद उद्गीत या एवाशावादित्य स्तपति तमुदगीत मुसीता दृष्टोदीत मुसिर्थ तमुत वर्तते शब्दोंची संकथमादी वर्ततेच्य उद्यनुद्छवा एस प्रजाभ्य प्रजाथ प्रजानाम प्रजात्पत्थ न झनु्यति तस् बृह्यादय निष्पत्ति सियादत उद्गायती ओद्गायती यथाता अत उद्गी सवितेथ इसके अनंतर अधिदैवत अर्थात देवता विषयक उद्गीथोपासना का आरंभ किया जाता है क्योंकि उद्गीत अनेक प्रकार से उपासनी है जो कि यह आदित्य तपता है उसके रूप में उद्गीत की उपासना करें अर्थात आदित्य दृष्टि से उद्गीत की उपासना करें तमुद्गीथम इसमें उद्गीत शब्द अक्षरवाचक होता हुआ किस प्रकार आदित्य में संगत होता है यह बतलाया जाता है यह आदित्य उदित होता हुआ ऊपर की ओर जाता हुआ प्रजा के लिए प्रजाओं के अन्य की उत्पत्ति के लिए उद्गान करता है क्योंकि उसके उदित न होने पर भी ही आदि की निष्पत्ति नहीं हो सकती अतः जिस प्रकार उद्गाता अन्न के लिए उद्गान करता है उसी प्रकार वह उद्गान करने के समान उद्गान करता है अतः सूर्य उद्गीत है यह इसका तात्पर्य है किम कि चोन तमस्तम चय प्राणीना पहन्ति तमेव गुण सवितार जो वेद सोपहता नाशहिता हवै भय से जन्म मरनालक्षण से आत्मस्तम से तत्कारण से अज्ञान लक्षण से इसके सिवा वह उदित होकर रात्र के अंधकार और उससे होने वाले प्राणियों के भय का भी नाश करता है जो इस प्रकार के गुण से युक्त सविता की उपासना करता है वह जन्म मरणादिर रूप आत्मा के भय और अंधकार का अर्थात उसके कारणभूत अज्ञान का नाश करने वाला होता है सूर्य और प्राण की समानता तथा प्राण दृष्टि से उद्गीपासना यद्यपि स्थान भेदात् प्राणादित्यौ भिन्ना विव लक्ष्यते तथापि न स तत्वभेदस्त कथम यद्यपि स्थान भेद के कारण प्राण और आदित्य भिन्न से दिखाई देते हैं तथापि वह उनका तात्विक भेद नहीं है किस प्रकार यह बतलाते हैं समान उ एवाय चाशौ चोष्णोंसौ स्वरचते स्वर, स्वर प्रत्यास्वर एतस्माद्वा एक एतस एतम एत अमुम चोदगीथम उपासी यह प्राण और सूर्य परस्पर समान ही है यह प्राण उष्ण है और वह सूर्य भी उष्ण है उस प्राण को स्वर ऐसा कहते हैं और उस सूर्य को स्वर एवं प्रत्यास्वर ऐसा कहते हैं अतः इस प्राण और उस सूर्य रूप से उद्गीत की उपासना करें। करे समानव एवा तुल्य एवल्यव प्राण सवित्रा गुणता सविता च चाणेन यस्मादुष्णों प्राण उष्णा सविता किं चर इम प्राणमाचक्षते कथयती तथा स्वर इति इति प्रत्यास्वर प्रत्यास्वरित चामु सबता न पुनर्मृतः प्रत्यागच्छति सविता पुनरप्य हन्य हनी प्रत्यागच्छति अतः प्रत्यास्वरः प्रत्यार गुणतो नमत स वितरेतरम प्राणाधि अतः तत्वाभेदाधेत प्राणा अमुम चादित्य मुद्दीत मुकाशित गुण दृष्टि से प्राण सूर्य के सदृश ही है तथा सूर्य प्राण के सदृश है क्योंकि यह प्राण उष्ण है और वह सूर्य भी उष्ण है तथा इस प्राण को स्वर ऐसा कहकर पुकारते हैं और उस सूर्य को भी स्वर एवं प्रत्यास्वर ऐसा कहते हैं क्योंकि प्राण तो केवल स्वर्ण गमन की ही करता है मरने के पश्चात वह पुनः लौटता नहीं किंतु सूर्य प्रतिदिन अस्तमित हो होकर लौट आता है इसलिए वह प्रत्यास्वर है इस प्रकार गुण और नाम से भी ये प्राण और आदित्य एक दूसरे के तुल्य ही हैं अतः तत्वता अभेद होने के कारण इस प्राण और उस सूर्य रूप से उद्गीत की उदीताभयूत ओंकार की उपासना करें बन दृष्ट से उद्गीपासना अथ खलुभियानमेवदी मुसीवि प्राणिति स प्राणो यदा योग अथया प्राणपालन यो सन्धि सव्यानो यो योव्यान स्वाक तस्मा पाणनवा अभी व्याहरती तदनंतर दूसरे प्रकार से अध्यात्मोपासना कही जाती है ब्यान दृष्टि से ही उद्गीत की उपासना करें पुरुष जो प्राणन करता है मुख्य नाशिका द्वारा वायु को बाहर निकालता है वह प्राण है और जो अपश्वास लेता है वायु को भीतर की ओर खींचता है वह अपान है तथा प्राण और अपान की जो संधि है वही व्यान है जो व्यान है वही वाक है इसी से पुरुष प्राण और अपान क्रिया न करते हुए ही वाणी बोलता है अथ खल्वी प्रकारातरेणोपासनम उद्गी सेच्य से जनमेवक्षण प्राणस्थ वृत्ति विशेष मुद्गी मुसीता अधुना तस् तत्व निरूप्य यदि पुरुषा प्राणि मुखनाशिकाभ्यायुँ बनारयती साणाख्यो सा वायुर्भत्तिशेष यदपालीपसमकर्षति वायु सो पानो पनाख्या वृत्ति तत तत कि अथ या उत्ता लक्षण प्राणापाण्योर संधि तेरह अंतरावृत्ति विशेष सभ्यान यह शास्त्र प्रसिद्ध श्रुत्याशेष निरूपणस्यान इतिप्राय अथ अथखलु अब प्रकारांतर से उद्गीत की उपासना कही जाती है प्राण का ही वृत्ति विशेष जो आगे कहे जाने वाले लक्षणों से युक्त ज्यान है उसके रूप में उद्गीत की उपासना करे अब उसके तत्व का निरूपण किया जाता है पुरुष जो प्राणन करता है अर्थात मुख और नासिका द्वारा वायु को बाहर निकालता है वह वायु का प्राण नामक वृत्ति विशेष है तथा वह जो अपश्वास करता है अर्थात उन मुख और नासिका के ही द्वारा वायु को भीतर खींचता है वह उसकी अपान संज्ञक वृत्ति है इससे क्या सिद्ध हुआ यह बात यह बतलाया जाता है इन उपर्युक्त लक्षण वाले प्राण और अपान की जो संधि है उनके बीच का जो वृत्ति विशेष है वह व्यान है श्रुति द्वारा विशेष रूप से निरूपण किए जाने के कारण यहाँ वह व्यान अभिप्रेत नहीं है जो सांख्य सांख्यादिशास्त्र में प्रसिद्ध सर्वदेह व्यापी व्यान है ऐसा इसका तात्पर्य है कस्मात्न प्राणापाणित महता जासन व्यान उपास उच्य हैीजवत्कर्महेतुवाद कथम वीरवत्कर्महेतु इत्याह यो व्यान साक्न कार्यवाद यस्मा यस्मानिव तस्मा प्राण प्राणपान्या कुर वाचम अभिव्याहृत्युच्चार्यति लोक किंतु प्राण और अपान को छोड़कर अत्यंत परिश्रम से ज्ञान की ही उपासना निरूपण क्यों किया गया ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं क्योंकि यह वीर्यमान कर्म की निष्पत्ति का कारण है यह वीर्यमान कर्म की सिद्धि का कारण कैसे है इस पर कहते हैं जो व्यान है वही वाणी है क्योंकि वाणी व्यन का ही कार्य है वाणी व्यन से निष्पन्न होने वाली है इसलिए लोक प्राणन और अपानन अर्थात प्राण और अपान की क्रियाएँ न करता हुआ वाणी का अभिव्याहरण उच्चारण करता है व्यान प्रयुक्त होने से वाक रिक साम और उद्गीत की समानता या वाक सर सरक या वाक्सर्प्राणन पाननृतम्याहरती यदस्म तस्मा पानन, पानन गायती साम गायती यस् स उदीतस्तपा उद्घाति जो वाक् है वहीक है उसी से पुरुष प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ ऋख का उच्चारण करता है, रिक तो है, करता है।, है। जो ऋख है वही साम है इसी से प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ शामगान -करता, तो करता है जो साम है वही उद्गीत है इसी से प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ उद्गान करता है तथा वाग्विशेषामृतम ऋख संस्थम सामा, सामवम चोदगीतम अप्राणन पानन ब्याल ना निवर्त्यभिप्राय इसी प्रकार वाग विशेष ऋक रिक, ऋकस्थित शाम और साम के अवयवभूत उद्गीत को भी पुरुष प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ केवल ब्यान से ही संपन्न करता है यह उसका अभिप्राय है न केवल वाघाद्यभिव्याहरणम एवं केवल वाणी आदि का उच्चारण ही नहीं अतो ये कर्मा यथा मंथन आजेह तरण दृढ़ से धनुष आयमनम प्राणम न पानम ता हेतुपासी के सिवा जो और भी वीरयुक्त कर्म है जैसे अग्नि का मंथन किसी सीमा तक दौड़ता तथा सुदृढ़ धनुष को खींचना इन सब कर्मों को भी पुरुष प्राण और अपान की क्रिया न करता हुआ ही करता है इस कारण ब्रांड दृष्टि से उद्गीत की उपासना करनी चाहिए अतस्माद्यान यानी ब्रजवंथी कर्माणी प्रयत्नाधिकवर्तयानी यथाग्निर्मंथनम आजेरमर्यादायाह शरण सावनम धावनम से धनुष आयम्माकर्षणम अप्राणनन पानन स्थानी करोति इसके सिवा जो दूसरे भी अधिक प्रयत्न से निष्पन्न होने वाले वीरयुक्त कर्म हैं जैसे अग्नि का मंथन किसी सीमा तक दौड़ना और सुदृढ़ धन उसको खींचना उन्हें भी पुरुष प्राण और अपान की क्रिया न करते हुए ही करता है अतो विशिष्टो व्यान प्राणादिवृत्तिभ्य विशिष्टिष्योपासन एतस्य ज्याज फलवराजोपासन एतः हेतु तस्मान्द्रित्य वृत्त्यंतर कर्मविर्ज तरफ फल अतः प्राणादिवृत्तियों की अपेक्षा ज्ञान विशिष्ट है और राजा की उपासना के समान फलवती होने के कारण विशिष्ट की उपासना भी उत्कृष्टतर है इस हेतु से अर्थात इस कारण से ज्ञान रूप से ही उद्गीत की उपासना करनी चाहिए वायु की अन्य वृत्तियों के रूप से नहीं कर्म को अधिक प्रबल बनाना ही उसका फल है तो उद्गीथा उद्गीक्षरों में प्राणा दृष्टि दिदृष्टि अथ खलोथाक्षरा उपास प्राण एवत्णे न्योतिषति वाहिरचोह गिर इचक्षतेन्नम थमंड हृदम सर्वस्थित इसके पश्चात अक्षरों की उद्गी उस नाम के अक्षरों की उपासना करनी चाहिए उद्गी इस शब्द में प्राण ही उत है क्योंकि प्राण से ही उठता है वाणी ही घी है क्योंकि वाणी को गिरा कहते हैं यहाँ अन्य ही थ है क्योंकि अंड में ही यह सब स्थित है अथाधुना खलुद्गीताक्षरा उपासी भक्त क्षरणी माँ भूवन विशिण्टि उद्गी उद्गीनामाक्षराणीर्थ नाक्षपासने नाम एवंपासना भवेदा मुक मिश्रा इति यदत इसके पश्चात अब उद्गीत के अक्षरों की उपासना करनी चाहिए उद्गीत शब्द से उद्गीत भक्ति के अक्षर न समझ लिए जाए इसलिए उद्गीत या विशेषण लगाते हैं तात्पर्य यह है कि उद्गीत इस नाम के अक्षरों की उपासना करे क्योंकि अमुक मिश्र ऐसा कहने से जैसे उस नाम वाले व्यक्ति विशेष का बोध होता है उसी प्रकार नाम के अक्षरों की उपासना करने से भी ना की ही उपासना की जाती है प्राण एवं उत उदेतस्रे प्राणदृष्टि कथम प्राणस्ोत्तमित प्राणेन युतिष प्राणसवसादर्शना अत्युदय प्राणस्य च वागिषी वाचो चोह गिर इत्याचक्षते शिष्टा तथान्नम थम अन्ने इदम हृदम सर्वस्थित मतस्तर से सामान्यम प्राण ही उत है अर्थात उत इस अक्षर में प्राण दृष्टि करनी चाहिए प्राण किस प्रकार उत है तो बतलाते हैं सब लोग प्राण से ही उठते हैं क्योंकि प्राणहीन की शिथिलता देखी गई है अतः उत और प्राण की समानता स्पष्ट ही है वाक् गी है क्योंकि शिष्ट लोग वाक को गिरा ऐसा कहते हैं तथा अन्न थ है क्योंकि अन्न में ही यह सब स्थित है अतः अन्न और था अक्षर की समानता है अक्षरों में द्वलोकादि तथा सामवेदादि दृष्टि त्रयाणाम इतुक्ता सामान्यापेण शेषेष्वी द्रष्टव्या इन तीनों की समानता श्रुति ने बतलाई है उन्हीं के अनुसार शेष स्थानों में भी समझनी चाहिए दौरवोदंतंतंतंतंतक्ष गिह पृथिवी थमादितोद्वायुर्गीस्थम सम सामेदुर्वेदो ऋग्वेदस्थ में भाग दो हम जो दुग्धेस्म वाग्दोहम ज्योवाचो दोहोन्नवादोति ज गीता गीताक्षराूपास्तवीत दौ ही उत है अंतरिक्ष गी है और पृथ्वी था है आदि ही उत है वायुगी है और अग्नि था है सामेद ही उत है यजुर्वेद गी है और ऋग्वेद था है इन अक्षरों को इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान उद्गीत इस प्रकार इन अक्षरों की उपासना करता है उसके लिए वाणी जो ऋग्वेदादि वाक का दोह है उसका दोहन करती है तथा वह अन्नवान और अन्न का भोक्ता होता है दौरेव उत उच्च स्थानात अंतरिक्षम गिर गिरणालोका पृथ्वीथम प्राणिस्थानात् प्राणीस्था आदिवे उत ऊर्धुर्गीरनास्थ येद स्वर्गसंस्तुतवाजुर्वेद गिजुषा प्रत्यय हवसो दैवता गिरना ऋग्वेदस्थ ऋत्यजूढ़वात्सन ऊँचे स्थान वाला होने के कारण द्वुलोक ही उत है लोकों का गिरण करने निकलने से अंतरिक्ष घी है और प्राणियों का स्थान होने के कारण पृथ्वी था है ऊंचा होने के कारण आदित्य ही उत है अग्नि आदि को निगलने के कारण वायु घी है और यज्ञ संबंधी कर्म का अवस्थान आश्रय होने से अग्नि ही था है तथा स्वर्ग में स्तुत होने के कारण सामवेद ही उत है यजुर्वेद घी है क्योंकि जजुर्वेदियों के दिए हुए हवि को देवता लोग निगलते हैं तथा ऋग्वेद था है क्योंकि ऋक् में ही साम अधिष्ठित है उद्गीताक्षन फलम अधनोच्य दुग्धे दुग्ध्यस्मी साधकाय का सा वाक दोहम कौसौ दोह इहजो वाचो दोह ऋग्वेदादिशब्दसाध्यम फलम प्रायः तद्वाचो तदवाचो दोहस्थ नादस्य वाग्दोध्यात्में दोग्धी एतानि चाण्लवान्भूतान्नोन्नाद्ता एकता यथोक्ता यथोक्त गुणागीताक्षरा विद्वांसुपास्त उदीठीताक्षरों की उपासना का फल बतलाया जाता है इस साधक के लिए दोहन करती है कौन वाक इसका दोहन करती है दोह का वह दोह क्या है इस पर कहते हैं जो वाणी का दोह है अभिप्राय यह है कि जो ऋग्वेद आदि शब्द से साध्य फल है वह वाणी का दोह है उसे वाणी स्वयं ही दूहती है अपने ही को दूहती है यही नहीं वह अन्नवान बहुत से अन्न वाला और अन्न का भोगता भी हो जाता है उसकी जठराग्नि उद्दीप्त रहती है जो इन उपर्युक्त उद्गीताक्षरों की इन्हें उपर्युक्त गुणों से विशिष्ट जानकर उद्गीत इस रूप से उपासना करता है सकाोपासना का क्रम अथ खलवासी समृद्धि रूप सरला निपासित अब निश्चय ही कामनाओं की समृद्धि के साधन का वर्णन किया जाता है अपने उपगंतव्यों ध्येयों की इस प्रकार उपासना करें जिस साम के द्वारा उद्गाता को स्थिति करता हो उस साम का उसकी उत्पत्ति आदि के क्रम से चिंतन करें। अथ खल विदानीम ही समृद्धि राशि राशिश काम समृद्धि यथा भवेत तदुच्यत वाक्यशेष है भ्यानो उपसरण्यूपसर्त्यान्यूपगंत्यायानी कथमुत एवपात तथा येन साम साम विशेषण तो स्तुति कैसे ना भवदुदाता तस्मोपे चिन्तये चिंतुपि इसके अनंतर अब निश्चय ही आशीष समृद्धि जिस प्रकार आशीष अर्थात कामना के समृद्धि होगी वह बतलाई जाती है इस प्रकार इस वाक्य की पूर्ति करनी चाहिए उपसरण उपसर्तव्य उपगंतव्य अर्थात ध्येय इनकी किस प्रकार उपासना करनी चाहिए इनकी उपासना इस प्रकार करें यथा जिस शाम से अर्थात जिस शाम विशेष से उदगाता को स्तुति करने हो उस शाम का उसकी उत्पत्ति आदि के क्रम से उपधावन उपसरण अर्थात चिंतन करें यमृचितामृचम जदर्शेयम तमृतम जाम देवतां अभीष्टो संवता मुपधावेत वह शाम जिस ऋचा में प्रतिष्ठित हो उस ऋचा का जिस ऋषि वाला हो उस ऋषि का तथा तो जिस देवता के स्तुति करने वाला हो उस देवता का चिंतन करे यथि तत्म ताम चर्च मुपम धावदेवता यदारेयम साम तम चर्चुआ देवताम अभीष्टो संवता मुपधावेत वह साम जिस ऋचा में अधिष्ठित हो उस ऋचा का उसके देवतादि के सहित चिंतन करें तथा वह साम जिस ऋचि वाला हो उस ऋ ऋषि का और जिस देवता के स्तुति करने वाला हो उस देवता का भी चिंतन करें। ये हेनक छंद था तोषद उपधावे देमे नोष्य माण साम तो, तो मधावेत तो वह जिस छंद के द्वारा स्तुति करने वाला हो उस छंद का उपधावन करें तथा जिस तोम से स्तुति करने वाला हो उस तोम का चिंतन करें यसा गायत्रीदीना तो छंद उपधत येन स्मेन स्तो्यमा सियामांगफल कर्तिगामप्यण ये, न स्याद उपधावेता। ये न न स्याद आत्मले तम स्तम स्म उपधात वह जिस गायत्री आदि छंद से स्तुति करने वाला हो उस छंद का उपधावन करें तथा जिस तोम से स्तुति करने वाला हो उस तोम का चिंतन तोम कर्म का अंगभूत फल कर्ता को प्राप्त होने वाला होने से जहाँ स्तोष्य माड़ इस पद में आत्मने पद का प्रयोग किया गया है नोट क्योंकि स्वरित कर्तभिप्राय क्रिया फलें इस पांडनी सूत्र के अनुसार जिस क्रिया का फल कर्ता से को प्राप्त होने वाला होता है उसमें आत्मने पद का प्रयोग हुआ करता है याम दिशम अभीष्टोश्यन स्यात्ताम दिशम उपधावेत जिस दिशा के स्तुति करने वाला हो उस दिशा का चिंतन करे याम दिशम अभीष्टोश्यन सियात्ताम दिशम उपधावेत अधिष्ठात्रादि भी ही। वह शाम जिस दिशा के स्तुति करने वाला हो उस दिशा का उसके अधिष्ठाता देवता आदि के सहित चिंतन करे आत्मनम अंतत उपसृत्य सुवीत काम ध्यान प्रमत्सोह यदस्म स काम समेत युत्म सुवीते यम सुवीते अंत में अपने स्वरूप का चिंतन कर अपनी कामना का चिंतन करते हुए अप्रमत्त होकर स्तुति करे, जिस फल की इच्छा से युक्त होकर वह स्तुति करता है वही फल तत्काल समृद्धि को प्राप्त होता है आत्मा आत्मा मुद्ता स्व रूपम गोत्रनामादिमा क्रमेण स्व चात्मा अत तो उपृत्य स्तुवीत कामें ध्यान न प्रमत्त सरोस्व व्यंजनादिभ्य प्रमाद नकुव तथाभ्यास क्षिप्रम यद्त्र काम समेत समृद्धि गचे कॉसौ युकाम यमों से सोय युका वितेति स्तुतेतिरादरा था उद्घाता को चाहिए कि गोत्र और नामादि के सहित अपना अपने स्वरूप का चिंतन करता हुआ अर्थात सामाधिक्रम से अंत में अपना स्मरण करता हुआ स्तुति करे किस प्रकार स्तुति करे फल का चिंतन करता हुआ अप्रमत्त होकर अर्थात स्वर उष्म एवं व्यंजनादि वर्णों वर्णोच्चारण में प्रमाद न करता हुआ स्तुति करे इस प्रकार जानने वाले उस उपासक की जो कामना होती है वह शीघ्र समृद्ध फलवती हो जाती है वह कामना कौन सी है वह उपासक यत्म अर्थात जिस कामना वाला होकर स्तुति करता है श्रुति में यकाम स्तुवीत इन पदों का दो बार प्रयोग आदर के लिए है यथे प्रथमा प्रथमाध्या तृतीय खंडभाष्यम संपूर्ण